पेट खराब रहता है कुछ तबीयत खराब है चाहे जिससे कह दो खान पान बदल गया वातावरण बदल गया जलवायु अनुकूल नहीं है पेट तो खराब हो गई पुराने समय में जो लोग त्योहार के समय भोजन करते थे वो रोज करते तो जब त्योहार का भोजन रोज तो व्यवहार तो बिगड़े गई पेट तो खराब होना ही है एक आदमी बोला हमारा पेट खराब हो गया हमने के पहले दिमाग खराब होता है फिर पेट खराब होता है चाहे जिससे कह दो गैस प्रॉब्लम है? पेट कर, हाँ ये तो है हाँ वो ही लिखा है इसमें अब मैं अपनी हंसी न रोक पाऊं देख रहा हूं वो ऐसे बात करे उससे को मान गया अंत में बोला एक बात और सुनो क्या बोले तुम्हारे हाथ को देखने से यह पता लग रहा है कि तुम तो सबके साथ भला करते हो पर तुम्हें नेकी के बदले में बदी ही मिलती है तो वही बोला बोले बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बोले अब उससे उनको उसने उस चेले को प्रणाम किया दक्षिणा दे गया और धीरे से बोला कमाल है गुरु जी तो नहीं जानते वो तो ना लेके तुमने कमाल कर दिया सब बता दिया बोलो ऐसे तो कोई भी ज्योति भैया पर ज्योति वह विधि सम्मत हो ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला जनकपुर के ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला कहीं ज्योति आही विधाता अच्छा और देखो क्या मर्यादा है समय की भी मर्यादा विवाह का समय क्या रखा गया शाम को धैनु धूरी बेला बिमल क्यों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 एक सज्जन बनाइए तो बेकार की बात हमने कहा क्यों बोले दिन रात तो सवेरे भी मिलते हैं सवेरे क्यों नहीं होते वे बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय होने लगे हमने कहा एक अंतर है बोले क्या अंतर है हमने कहा यह भी मर्यादा की दृष्टि से अगर विचार करो तो सवेरे जो दिन और रात का मिलन होता है उसमें रात चलकर आती है दिन के पास और शाम का जो मिलन है उसमें दिन चलकर आता है रात के पास तो वर कन्या के पास चलकर आता है इसलिए सायंकाल का समय रखा गया धैन धूरी बेला विमल यह मर्यादा है अच्छा विवाह की भी मर्यादा है और मुझे तो लगता है कि विवाह की जैसी मर्यादा भगवान श्री राम ने रखी अनियत्र दुर्लभ है राम जी का चारित्रिक आदर्श देखो आज मुझे एक बात लगी भगवान श्री राम एक जगह एक व्यंग करते हैं पर उस व्यंग में भी मर्यादा का परीक्षण है सूर्पणखा आई बड़ा सुंदर रूप बना के आई अब मुस्कुराई अब मुस्कुरा कर बोली क्या तुम सम समु सम नारी तुम सम तुम सम नारी यह संयोग सजोग खा बोली तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं ब्रह्मा जी को खुशी हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं तो ब्रह्मा जी ने सोचा एक बार देख ले कौन है तब तक सूर्प बोली न मोसम नारी ब्रह्मा जी ने कैसा गड़बड़ कर दिया इस भगवान ने कहा तो क्या तब तक शुभ नखा बोली यह संयोग विधि रचा बिचारी ब्रह्मा जी नहीं है संयोग रचा है बिचारी ब्रह्मा अपना माथा पीट रहे थे कि हे भगवान ये राम जी का शुभ नखा का संयोग हमने कब लिखा हमें ही पता नहीं है हा? पता नहीं ब्रह्मा जी को भी पता नहीं ये आवेश और वासना से भरे हुए जीव जन्म जन्म की बात इस जन्म का तो पता नहीं पिछले जन्म एक एक तो कह रहा था सौ साल पहले हम और तुम मिले तो आगे भी तो दूसरा बोला क्या भूत प्रेत थे सौ साल पहले ये वासना की बात है आवेश की बातें हैं है जन्म जन्म इस जन्म का पता नहीं सुप्र का करी ये संयोग भी थी ब्रह्मा जी ने लिखा पहले से ही लिखा है ब्रह्मा जी को पता नहीं सुपनखा को पता है भगवान ने क्या किया क्या आदर्श है सीत ही चित है प्रभु बाता बात ही है कही प्रभु बा कह कही प्रभु माता सीत कही कही कही प्रभु बाीत चीतलू कुमार मोर लघु ब्राता कही बा श्री सीता जी की ओर देखा कितना बढ़िया संकेत है यह राम जी का आदर्श है सूप रखा आई भगवान बात तो करते हैं पर देखते हैं सीता जी की तरफ आदर्श चरित्र श्री राम जी का क्यों मानो संकेत दिया अपने चरित्र से मर्यादा की ओर संकेत किया कि देखो किसी सदग्रहस्त धर्म धर्मपरायण मर्यादित जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई सूर्प प्रवेश करे तो उसे अपनी भार्य की ओर दृष्टि रखना चाहिए सीतई चितय कही प्रभु बाता देखा सीता जी की तरफ फिर बात की सूप नखा उधर क्या देख रहे हो इनका संयोग ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा आपके साथ बोले क्यों बोले इनके पिता कह रहे थे भरी समा में लिखा ना विधि ही विवाह हो। विधि ने तो हमारा तुम्हारा ही लिखा है पर भगवान अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते यह मर्यादा में रहना यह श्री राघवेंद्र का आदर्श चिंत है लेकिन राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण की और परीक्षा कर ले तो लक्ष्मण बोले है सुबह का ऐसा है कि हमारा तो विवाह हो गया है देखो लक्ष्मण मेरा छोटा भाई कुमारा है अभी कई लोगों को बड़ी आपत्ति होती इस प्रसंग में राम जी झूठ बोल गए एक सज्जन आए हमारे तो और राम जी झूठ बोल गए श्री राम झूठ बोल गए भगवान तुम दो तीन बार तो सुन लिया राम जी झूठ अरे हमने गए रहने दो राम जी कोई साधु महात्मा से झूठ बोले सूप न खासे बोले भाई वो कोई महापुरुष है तो बोले ये तो ये तो मर्यादा के विरुद्ध हमका मर्यादा है ये बोले कौन सी मर्यादा है हमका सठे सात्यम समाचारित सठ के साथ सठता का व्यवहार जो खुद झूठ बोले और दूसरे से सत्य की आशा रखे भगवान ने नीति का पालन किया अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो एक बात मैं और बता दूं कि राम जी झूठ नहीं बोले बिल्कुल नहीं बोले क्यों कहा नहीं कि हमारा छोटा भाई कुमारा है कहा लेकिन झूठ नहीं बोले क्यों नहीं बोले क्योंकि सूपनखा कह रही थी आ तुम समुष न मो समारी यह संयोग विधि रचा विचारी ममन अनुरूप पुरुष जग मही देख्यो खोज लोक त्यों नाही ताते अबलग रही कुमारी भगवान बोले आई कुमार मोर लघु भरा सुपनखा बोली तुम्हारा विवाह हो गया तुम्हारे भाई अब तक कुमारे कैसे हैं सुप राम जी बोले जैसे तुम सुपनखा का विवाह हो चुका था पर वो अपने को कुमारी बता रही थी तो भगवान ने भी कहा कि लक्ष्मण वैसे ही कुमारे हैं जैसे तुम बोलो कहा झूठ बोले मतलब लक्ष्मण का भी विवाह हो गया वैसी ही बात हुई एक दो लड़के थे एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू किसी के पास पैसा नहीं दोनों को मिठाई खाने का मन सवेरे सवेरे चले गए देख तो ले मिठाई ना मिले खाने को दूर से ही देख ले जलेबियां बन रही थी तो अब तो रहा नहीं गया देखने आए थे टूट पड़े पैसा तो नहीं बोले पैसा तो बाद में मांगेगा पहले खाओ हलवाई जी जलेबियां कैसे दी का बीस रूपये किलो का 250 ग्राम दे दो श्यामू तो 250 ग्राम जलेबियां लेकर शुरू अब रामू ने देखा कि इसके पास नहीं है पैसा मैं अच्छी तरह जानता तो हूँ ये खा सकता तो हम नहीं खा सकते थोड़ी देर तो धीरज रखा फिर रामू भी चला उसने भी उसी तरह हलवाई जी जलेबियां कैसे दी बीस रूपये ढाई सौ ग्राम दो उसे वो खाने लगा और जब रामू जलेबी खा रहा था तब तक श्यामू जलेबी खा चुका उठ के चलने लगा हलवाई ने का पैसे अरे बोले का के पैसे इतना भी ध्यान नहीं देते दुकानदारी ऐसे ही करते हो आते ही दस का नोट दिया था अब झगड़ा शुरू हलवाई कह के नहीं दिया वो कह के दिया रामू ने सोचा कि मौका अच्छा है तो रामू वहीं से बैठे बैठे बोले हलवाई जी इस झगड़े में हमारा दस का नोट मत भूल जाना अब हलवाई ने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता सुबह क्या बोला बोले नहीं तुम्हारा तो हमें याद है इन्होंने नहीं दिया तो बोले तुम जानो वो जानो हमें उससे क्या ले और लोगों ने कहा सवेरे सवेरे काहे को झगड़ते हो श्यामू बोला दिया है दस कानून कौन गवाही देगा रामू से पूछ लो तो रामू से कहा गया भाई तुम बताओ रामू बोला देखो वैसे तो हमको किसी के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर पूछ ही रहे हो तो हमसे चाहे जिसकी कसम ले लो मैं सत्य बोलूंगा बिल्कुल सत्य झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा हाँ तो सत्य क्या है बताओ का सत्य यह है कि जैसे मैंने हलवाई जी को दस का नोट दिया है श्यामू ने भी ठीक वैसे ही हलवाई जी को दस का नोट दिया मतलब ना हमने दिया ना इनने दिया कहा झूठ बोल रहा है भगवान भी यही कह रहे कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुमारा है कुमारा है कैसे कुमारा है बोले सूपनखा जैसे तुम सुपनका वहां गई अच्छा अब एक बात देख रहे लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी को क्या हो गया ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और सूर्पनखा को हमारे पास भेज दिया मैं तो बालक हूं इनका और बड़ों का यह व्यवहार लेकिन यह राम जी की लीला है मर्यादित जीवन की मजबूती के लिए परीक्षा भी करते हैं भगवान कई बार और भेजा गई लक्ष भगनी ज्ञानी लक्ष्मण जी ने देखा सूपन आ गई तो बात किधर की सूपनखा से देखा किधर राम जी की तरफ राम जी की तरफ देखने का भाव धन्य हो प्रभु क्या लीला की है लेकिन लक्ष्मण जी का भाव क्या था कि अगर ऐसी घटना जीवन में घटे तो दृष्टि भगवान पर रखो प्रभु भी की भगवान की ओर देखा शुभनखा बोली उधर देख रहे इधर भी तो देखो लक्ष्मण जी ने नहीं देखा राम जी की तरफ देखकर बोले हे सुंदरी मैं जिधर देख रहा हूं उन्हीं का दास हूं सुभनखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा है देखेगा तब तो बलिहार हो जाएगा सुखनखा बोली उधर नहीं इधर देखो लक्ष्मण जी बोले हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो जब हम देखेंगे तो सुंदरी रह कहां जाओगी? अब लक्ष्मण जी ने भी भगवान से विनोद किया लक्ष्मण जी बोले कि पराधीन नहीं तोर सुपाशाम तो पराधीन है उनके दास है ना इसलिए चाहे भी तो नहीं कर सकते चाह कर भी नहीं कर सकते उनके दास और राम जी भी समझ रहे हैं लक्ष्मण जी विनोद कर रहे हैं और लक्ष्मण जी ने कहा क्या एक काम करो तो वहीं चले जाओ क्यों वे कर सकते हैं अरे दो विवाह करेंगे तो गलत नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा हो, बोले प्रभु समर्थ समर्थ है समर्थ कौन नहीं दो सब और लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया तो एक व्यंग तो कर ही दिया प्रभु समर्थ सुप्रखा वे तो कह हमारा विवाह हो चुका है तो क्या हो गया कौशलपुर राजा अयोध्या के राजा हैं अयोध्या के राजाओं की यह परंपरा रही स्वयं इनके पिताजी ने ही तीन विवाह किए थे ये दो करने तो क्या हर्ज है प्रभु समरत कौशलपुर राजा जो कछु सब छा ही यह भले ही विनोद की बात हो लेकिन लक्ष्मण जी की भी परीक्षा हो गई राम जी की परीक्षा हो गई इसका अर्थ है कि राम जी तोलते रहते हैं लक्ष्मण को तौलने का अर्थ क्या है कि अपने मन को भी तौलते रहना चाहिए कि मर्यादा में है कि नहीं है और उसके लिए कोई ना कोई सृष्टि भगवान ने लीला की, की पर भगवान ने एक बात अद्भुत है विवाह को जो आदर्श दिया और जो एक बात और सुनो मुझे लगता है कि शायद ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं होगा अभी तक सुनने पढ़ने को नहीं मिला केवल भगवान राम का आदर्श है ऐसा राजा धरती को नहीं मिला दोबारा। उन्हें पहले था ना बाद में और आप विचार करके देख लेना क्या अनेक राजा हुए हैं सिंहासनासीन हुए लेकिन राम जी के अलावा कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने महारानी को राज दरबार में सिंहासन पर अपने साथ बिठाया हो कोई नहीं राजा सिंहासन पर है और महारानी भवन के भीतर अंतपुर में लेकिन यह श्रीराम का आदर्श है सिंहासन अति मनोहर बैठे था बैठे ताभु बैठे नारी के स्वाभिमान का आदर्श भगवान ने अपने चरित्र के द्वारा उपस्थित किया सीता जी को सिंहसना सिंहासन सो है युगल सन को भगवान श्री सीताराम जी सिंहासना सी। ऐसा को कहीं नहीं हुआ यह आदर्श आजकल लोग जबरदस्ती कहते लेट इज फर्स्ट अरे ये आज लोग बात करें यह तो हमारे यहां पहले से है भगवान राम ने ही यह उपस्थिति सीताजी सिंघासनासीन है आप कहेंगे सो तो ठीक है लेकिन उन्होंने त्याग भी तो दिया था भगवान अपने चरित्र से केवल यह बताते हैं कि राजा का दायित्व निभाना कितना कठिन कार्य है अनुज राज संपत्ति वे ही ए बोले चाहे जितनी बातें करो लेकिन सीता जी का त्याग भगवान ने किया और ये अच्छा नहीं किया और ये आज तक लोग शिकायत करते हैं एक बार महात्मा श्री गांधी जी से किसी ने कहा कि राम जी ने सीता जी का त्याग किया तो क्या ये उचित था गांधी जी बोले एक बात बताओ सीता जी को शिकायत थी क्या उनसे ऐसा क्यों किया बोले उन्हें तो नहीं थी बोले फिर तुम क्यों परेशान हो देखो मैं आपको एक बात बताऊं सीता माता का जो त्याग की गाथा है ये तुलसीदास जी महाराज ने नहीं लिखी